दोहावली लड़ना सर्वथा त्याग्य है सुमत परिहे दल सुमन संग्राम शकुल गए तनु बिन गए साखी जाधव काम पत्तों और फूलों के द्वारा भी लड़ाई करना बुरा है यह विचार कर बुद्धिमान लोग उसे बिल्कुल त्याग देते हैं इस बात के साक्षी यादव और कामदेव हैं पत्तों तिनको के द्वारा परस्त पर लड़कर यादवों को सारा कुल नष्ट हो गया और पुष्प बाणों से शिवजी पर प्रहार करने वाला कामदेव शरीर ही अनंग हो गया कलह न जान ब छोट करी कलह कठिन परिणाम लगती अगनि लघु चरत धन धाम कलह को छोटी बात नहीं जानना चाहिए कलह का परिणाम बहुत भयंकर होता है गरीब की छोटी सी झोपड़ी में आग लगती है परंतु परिणाम में उससे बड़े बड़े धनियों के धन धाम जल जाते हैं क्षमा का महत्व क्षमा रो सके दो सगुना सुनिमन मान चीख अभि चल श्रीपति हरी भये भू सुरह न भीख हे मन क्षमा और क्रोध के गुण दोषों को सुनकर उनसे शिक्षा ग्रहण करो भृगुमनि अर्थात ब्राह्मण की क्रोध से मारी हुई लात को छाती पर सह कर भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया था क्षमा के कारण श्रीहरि तो अविचल लक्ष्मी जी के स्वामी हुए परंतु एक ब्राह्मण के क्रोध के परिणाम परिणामस्वरूप ब्राह्मणों को भीख भी मांगे नहीं मिलती कौरव पांडव जानिए क्रोध क्षमा के सीम पांच ही मारिन सौ सक संहारे भीम कौरवों को क्रोध की और पांडवों को क्षमा की सीमा समझना चाहिए परंतु क्रोध के कारण सौ कौरव पांच पांडवों को नहीं मार सके इधर अकेले भीम ने सौ के सौ कौरवों का संहार कर दिया क्रोध की अपेक्षा प्रेम के द्वारा वश में करना ही जीत है बोलन मोटे ए, मोटी रोटी मारू जीत सहस समहारी बो जीते किसी को मोटे बोल न मारो अर्थात हृदय को छेद डालने वाले तीखे वचन न कहो परंतु रोटी की मोटी मार मारो अर्थात उसकी खूब पेट भरकर सेवा और सहायता करके उसे वश में करो इस तरह के अपने हार को हजारों जीत के समान समझो और उस तरह के वाक्य बाणों के प्रहार से गाली गलौज से जीत जाने पर भी हार ही समझो जो परिपाय मनाइये तालसी तो तहान जीती जह जीते हार जिन माता पिता आचार्य और गुरुजनों को उनके पैरों पर पड़कर मनाना कर्तव्य है उनसे बहुत ही सोच विचार कर उठना चाहिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ जीतने में भी हार ही होती है वहाँ जीतना नहीं चाहिए जूझे ते भलबो भली भाती ते हार ते डिबो भलो जो करिय विचार यदि विचार किया जाए तो यही प्रतीत होता है कि लड़ने की अपेक्षा आपस में समझौता कर लेना अच्छा है जीत से हार अच्छी है और किसी को ठगने की अपेक्षा ठगाना अच्छा है जार पुसो हार हसी जिते पाप परिताप निवारिय समय संभारी आप जिस शत्रु से हारने में हसी हो तथा जीतने में पाप और दुख हो उससे मौका पड़ने पर स्वयं ही संभलकर झगड़ा मिटा लेना चाहिए जो मधुमरह न मारिय देई सुखाओ जग जिति हारे पर सुधर हारी जित जो सहज से ही मर जाए उसे जहर देकर कभी नहीं मानना चाहिए परशुराम जी सारे जगत को जीत कर भी श्री रामचंद्र जी की मधुमयी वाणी से हार गए और श्री रघुनाथ जी परशुराम जी के सामने अपने हार मानकर भी जीत गए बैर मूल हर हित बचना प्रेम मूल उपकार दोहा शुभ तुलसी किए विचार तुलसीदास जी कहते हैं कि हित के बचन बैर की जड़ को काटने वाले हैं और हित करना तो प्रेम की जड़ ही है एवं विचार करने पर जान पड़ता है कि हाहा खाना अर्थात विनती करना यह तो शुभ का समूह ही है रोशन रसना खोलिए बर खोली तलवार सुनत मधुर विचार क्रोध में आकर जवान नहीं खोलने चाहिए इससे तो तलवार खींचना बल्कि अच्छा है अर्थात कहावत है तलवार का घाव मिट जाता है पर जवान का कभी नहीं मिटता विचार विचार कर ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सुनने में मीठे हो और परिणाम में हितकारी हो मधुर बचन कट का का कररत काम मधुर बोलना और कड़वा बोलना बिना ही श्रम के भाग्य और अभाग्य को बुलाना अर्थात निमंत्रण देना है कोयल कुहू कुह की ध्वनि करती है तो सब उसका आदर करते हैं और कौवा कांव कांव करता है तो लोग उसे पत्थर मार कर उड़ा देते हैं पेट न कहे फूल सुमत बिचारे बोलिए किसी बात के न कहने से तो पेट नहीं फूल जाता और कहने से सामने बातों का ढेर नहीं लग जाता अतए समय असमय को समझकर और पवित्र बुद्धि के द्वारा विचार करके ही यथा योग्य वचन बोलने चाहिए वीतराग पुरुषों की शरण ही जगत के जंजाल से बचने का उपाय है छिद्यो अच्छा न तरुण कटाक्ष सर करे न कठिन सदे तुलसी तिन की देह को जगत कवच कर ले जिनका हृदय न तो युद्धियों के कटाक्ष बाणों से घायल हुआ और न जिन्होंने विषयों में कठिन आसक्ति ही की तुलसीदास जी कहते हैं उनके शरीर को जगत में अपनी रक्षा के लिए कवच बना लेना चाहिए अर्थात ऐसे महापुरुषों के चरणों में रहने वाले मनुष्य भी विषयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं सूरवीर करनी करते हैं कहते नहीं सूर समर करनी कर कह न जना वहीं आप विद्यमान रन पायर पु कायर कथई प्रताप सूरवीर तो युद्ध में करणी अर्थात सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर लोग ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं अभिमान के वचन कहना अच्छा नहीं वचन कहे अभिमान के पारथ पेखत से जयनमी एक समय श्री रामचंद्र जी कृत रामेश्वर के पत्थर के सेतु बंध को देखकर अर्जुन ने अभिमान के वचन कहे कि श्री राम जी ने तो इतना प्रयास क्यों किया मैं उस समय होता तो सारा पुल बाणों से ही बांध देता इस अभिमान का फल यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार की स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाते समय नीच भरो ने उनको लूट लिया अर्जुन उनको जीत नहीं सके और इस अपमान से उनका मरण हो गया अतएव अभिमान के वचन किसी से नहीं कहनी चाहिए दोनों की रक्षा करने वाला सदा विजयी होता है राम लखन विजयी भय बन गरी बनिवाज मुखर बाल रावण गए घर ही सहित समाज गरीबों पर कृपा करने वाले श्री राम लक्ष्मण वन में रहते हुए भी विजयी हुए परंतु बकवादी बाले और रावण अपने घर में ही सारे समाज सहित नष्ट हो गए नीति का पालन करने वाले के सभी सहायक बन जाते हैं तकिया दशकंठ घर के पालने वाले जी ने वन में भी पक्षियों अर्थात जटायु आदि और पशुओं अर्थात बानर भालुओं को अपना पवित्र अर्थात सच्चा मित्र बना लिया परंतु बाली और रावण ने घर में ही अपने हित ऐसी भाइयों को सुग्रीव और विभीषण को अपना काल बना लिया